लीला प्रसंग सेन के मकान पर देव देव उपलब्धि रहित में का असंतोष और भी एक बात यहाँ कह देने की आवश्यकता है श्री रामकृष्ण देव हमसे बारंबार कहा करते थे कि भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गों की चरम अवस्था में साधक अपने उपास्य देवता के साथ अपनी अभिन्नता की उपलब्धि करके अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं शुद्ध ज्ञान एक पदार्थ है वहाँ अंतिम अवस्था में सभी सियारों का एक रव है एक ही प्रकार की उपलब्धि की बात कहते हैं आदि उनके वाक्य इस विषय के प्रमाण रूप से उद्धृत किए जा सकते हैं इस प्रकार अद्वैत विज्ञान को अंतिम अवस्था बताने पर भी वे साधारण संसारी के लिए जो रूप रसादी विषयों के भोग में निरंतर रत हैं सदैव विशिष्टाद्वैत मत का ही उपदेश दिया करते थे और कभी कभी द्वैत भाव से ईश्वर भक्ति करने की बात कहने में भी नहीं चूकते थे ऐसे व्यक्तियों को देखकर वे बहुत अप्रसन्न होते थे जिनके भीतर न तो ईश्वर में वैसा अनुराग है और न उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं की उपलब्धि ही है तथापि मुख से अद्वैत या विशिष्टाद्वैत मतों की ऊंची-ऊंची बातें कहकर तर्क वितर्क करते हैं कभी कभी कठोर वाक्य से वे उन्हें तिरस्कृत करने में भी संकुचित नहीं होते थे हमारे मित्र वैकुंठ नाथ सान्याल से उन्होंने एक दिन पूछा तुमने पंचदशी पढ़ी है बैकुंठ ने उत्तर दिया यह किसका नाम है महाराज मैं तो नहीं जानता सुनकर उन्होंने कहा बज गया कुछ छोकरे वैसी पुस्तकें पढ़कर आते हैं करते धरते कुछ नहीं पर लंबी चौड़ी बातें कहकर मुझे परेशान करते हैं उपरोक्त बातें कहने का प्रयोजन यह है कि उन दिन श्रीयुत जयगोपाल के मकान में एक व्यक्ति ने श्री राम देव से पूछा संसार में हम लोग किस तरह रहें जिससे ईश्वर कृपा के अधिकारी बन सकें उत्तर में उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का ही उपदेश दिया और श्यामा संबंधी तीन चार गीत गाकर सुनाए श्री राम कृष्ण देव की बात का संक्षिप्त सार निम्नलिखित है